हमारे ऋषि हैं आजीर गति सुनाशिव तथा शिवदेव जी महाराज की भागवत कथा का अमृत पान कर रहे हैं वो कथा जो वो महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं परीक्षित कहते हैं जिसका इम्तहान होना है और हम सब का इम्तहान ही तो ये मनुष्य की यो है क्योंकि बालक तब तक अपूर्ण है जब तक वो क्लास में उत्तीर्ण ना हो जाए पास ना हो जाए तब तक उसकी अवस्था कैसी है अपूर्ण अवस्था है परीक्षा में परीक्षित हो तो पूर्ण अवस्था को पाए डिग्री मिले उसे यही हमने इस कथा में भी पाया है कि हम एक अपूर्ण अवस्था में हैं यह सदा रहने वाली नहीं है तो तुम्हें कोई अमर नहीं है हम सबको जाना है और इस अपूर्ण अवस्था में पूर्ण अवस्था की कल्पना करना मूर्खता है पहले इसे पूर्ण करें तो पूर्ण अवस्था में आए तब हम पूर्णता को प्राप्त इसी के लिए भगवान लीला करते हैं लीला का उद्देश्य है लीला कथा का उद्देश्य है आवाज सबको ठीक आ रही है ना इधर भी सबको पहुंच रही है आवाज अच्छा हाँ तो लीला का उद्देश्य है कि जीवन को उसके लक्ष्यों को जीवन के कारणों को जो मनुष्य होने के भाव को सबको सुस्पष्ट करने के लिए परमेश्वर लीला अवतार धारण करते हैं अगर आपने क्लास टीचर के भजन गान कर लिए तो क्या आप पास हो जाएंगे हो जाए क्या तो भगवान कहते हैं मेरे भजन गान से तुम पास नहीं होगे। भजन गान तो पाठ को दोहराना है अच्छी बात है लेकिन क्या उस पाठ पर तुम चल रहे हो उसका तुम अनुकरण कर रहे हो क्या तुम उस पर जी पाए हो यदि ऐसा नहीं है तो तुम्हारा भजन गान तुम्हें पास नहीं करेगा नारायण तो यहां अध्यापक के रूप में आए कि जीवन के क्षणों का पाठ पढ़ो बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य की योनि इसे ही बर्बाद न करो अभी मुझसे हमारे हा शांत भगत मित्र ने पूछा कि तीसरी आंख खोलने का राज भी तो बता दीजिए हमने कहा वो पहले यह तो बता दू को तीसरी आंख है कहां बता सकते हो कहा है दिल्ली में विलायत में किसी बैंक में रेलवे स्टेशन पर कहा पर है कहा है वो भीतर है कहा है तो जो भीतर जाए सुखोले बड़ी शादी बात है और मैं हूं कि भीतर जाना ही नहीं चाहता हाय मेरे ये मेरे वो मेरे अपने मेरे दोस्त मेरे दुश्मन अरे उसके पास ये है मेरे पे क्यों नहीं है इसी में लगा रहता हूं बाहर से फुर्सत मिले तो भीतर जाऊं तो अब बताओ हरिओम नारायण कि तीसरी आंख को तो मैं देखना ही नहीं चाहता खुलने की बात कौन करे आई हैव टोटल फेथ इन मटीरियल आई हैव टोटल फेथ इन माई फुलिश ईगोस एंड सोटो से सूडो क्रिएटिविटीज आई हैव नो फेथ इन माई आत्मन कोई विश्वास नहीं मेरा तो ये तीसरा नेत्र खुले कैसे नेत्र मेरे पास है नेत्र को लेके ही जन्म पाया है मैंने और वो नेत्र नितांत मेरा है मैं पहुंचू तो खोलूं। और वहां मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरी बाहर की चौदराहट मुझे वो रस देती है कि मैं डरता हूं भीतर चला गया तो ऐसा ना कि ये यह हट के रस जाते रहे यही कारण है नेत्र तो दिखता सा है खुलता सा है सब में है यहां तक जीव मात्र में है और आश्चर्य है मनुष्यतर जीव मात्र उसी के सहारे जीता है हम उसको नकार के जीते हैं अब अगर मुझसे कोई पूछे कि तीसरा नेत्र कैसे खोलते हैं मैं कहूंगा कुत्ते के पास जा बिल्ली के पास जा पेड़ों के पास जा जी, आ, गायों के पास जा देख वो कैसे खोले बैठे हैं तू तो भी खोल ले तू तो कुदरत से कट के हट के एक अलग एक झूठे दम और मिथ्या मिथ्याभिमान को क्यों जीना चाहता है आज प्राणी मात्र उसमें डूब के जी रहे हैं तो ही तो अलग थलग हो गया है ऐसा नहीं है कि खुलते नहीं है चारों तरफ खुले हैं लेकिन जिसने खोलने ही नहीं चाहे जिसने पैसे को ही धर्म बनाया भगवान तो उसके लिए हाँ, एक नाटक पर है समझने की जरूरत है और हम हैं कि आसक्तियां छोड़ना नहीं चाहते और वही कथा हम उधर जी वो सुखदेव जी महाराज हमें सुना रहे हैं महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं और सुखदेव है नग्न सत्य जिसमें कोई धुआं नहीं कोई बनावट नहीं कोई दिखावट नहीं कोई छल कपट नहीं आवरण नहीं है और सुखदेव जी निर्वस्थ है हम झूठ का आवरण दम्भ का आवरण बहानों के कपड़े उड़ा देते हैं सच को और उसे झूठ से भी कहीं मेला बना देते हैं और कहते हैं स्वामी जी बस मुझसे झूठ ही नहीं बोला जाता इसलिए मेरी किसी से पटती ही नहीं क्या बात है इससे बड़ा झूठ तो शायद रावण भी नहीं बोल पाया होगा <laughs> नहरी कहते महाराज काली दया कालिया नाग रहता है वहां बड़ा भयानक है दस फन वाला है और दसों फनों से वो पानी को भी विछेला कर देता है गऊ में बछड़े पानी पीने जाते हैं मर जाते हैं ग्वाल बाल जाते हैं मर जाते हैं आज कन्हैया हमारी कथा के नायक बच्चों के साथ वहीं खेलने गए प्रभु लीला कर रहे हैं और हम हैं अंधे हैं बहरे हैं कि हम सुन करके भी इस लीला को देख करके भी जीना नहीं सिर्फ भजन गाना चाहते हैं नाटक करना चाहते हैं। भगवान काली देह के पास क्यों आए हैं जिससे हमारी विषाद जीवन को भी एक सुखद अमृत का क्षण मिल जाए लेकिन हम आने दें तभी तो ना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सत्संग का सौभाग्य मिले और फिर भी तू रहे प्यासा कोरे का कोरा तो कितना बड़ा हतभाग है तू कहा कि गोविंद आए हैं राजन ध्यान से सुनो कथा और गेंद खेलते खेलते गेंद काली दह में जा गिरी भगवान के हाथ से गिरी तो सखा जो थे कहने लगे ने तुम्ही फेंकिया सारा खेल खराब किया अब तुम्ही ला गेंद दो भगवान ने कहा अच्छा मैं लाता हूँ वो पेड़ पे चढ़ गया और वहीं से उन्होंने छलांग मारी बीच काली देह में तो तहल का मच गया छाड़ों शोर हो गया अरे श्री कृष्ण तो काली दह में उतर गए ये सोदा जी ने सुना है तो मूर्छित हो गई है नंद जी दौड़े चले आए हैं सबके साथ भयवश कोई भी काली देह को छूने को तैयार नहीं है क्योंकि बड़ा विशेला पानी है इसका जल है कि जहर ही जहर है कौन जाए वहां हम लोग होते तो चले जाते क्योंकि हम तो आदि हैं अभी बताता हूं ऐसे उतने काली तय सब सोच रहे हैं कि पता नहीं अब क्या होगा और जब वहां गए तो कालिया नाग सो रहा था भगवान ने कहा इसे जगाओ कहा कि पत्नियों ने कहा कि आप अपनी गेंद लो और जाओ बोले नहीं मैं आज इसको सुधारने आया हूं कालिया नाग भगवान के ऊपर जाग करके आक्रमण करता है गोविंद उसे नाथ लेते हैं और जल के ऊपर प्रकट होते हैं कालिया के फन के ऊपर भगवान नाचते हैं और सब लोग उनका दर्शन पाते हैं नारायण यहां लीला कर रहे हैं खाली कथा का रस मत लो नहीं तो ये रस भी काली दह वाला हो जाएगा इसे समझो कालिया नाग है दस फन वाला है दस इंद्रिया जब दस मुंह बन जाती हैं तो तू ही कालिया नाग है भजन बेकार है कोई मतलब नहीं उसका विष घुरेगा जहां बैठेगा जहर ही जहर फैलाएगा दूसरों को भी विष फैलाएगा और खुद विष पिएगा अपना और मर जाएगा ये दस फन ही कालिया नाग के दस फन है और जिस जो इस दस फन के नीचे इन फनों का होते जी रहा है उसका जीवन काली है वो कृष्ण भक्त नहीं कालिया नाग भक्त है और हम हैं कि कालिया नाग से ऊपर उठना नहीं चाहते हैं उसके फन बन के ही जीना चाहते हैं क्यों क्यों कभी पूछा आपने आपसे इसके दसों फन सक्तियों की है जो इनको बांध के इनके ऊपर आए अनासक्त हो वो भक्ति का रस पाए बाकी सबको कालिया ना खाए और कहा जाता है वो तुमको तुम्हारी उम्र का एक एक क्षण खाया जा रहा है तुम्हें नहीं मिली है तो नारायण की भक्ति ही नहीं मिली है क्यों क्योंकि तुम काली देना चाहते हो ऊपर नहीं उठना चाहते हो कहा राजन दस फन वाले कालिया नाथ को नाथना ही गोपाल की भक्ति को पाना है भगवान लीला करके यही तो दिखा रहे हैं और हम हैं कि इन्हीं के पीछे मरे जा रहे हैं सारा सत्संग विशैला हो जाता है बस यहीं तक रस रहता बाहर कालिया के फन फिर फन फनाने लगते हैं कैसे सुधरोगे और ये सोचो कि ईश्वर दया करेगा उन्होंने गीता में कहा है निर्मम भाव वो तो हमें कह रहा है कि अपने गंदे भावों के लिए इन दस फनों के लिए निर्मम हो ममत उसे रहित हो निर्दयी हो तो क्या वो हमारी तथाकथित भक्ति को स्वीकार लेगा हमें अपने को मांझना होगा हमें अपने को धोना होगा और इस जीवन को इतना सड़ा और सस्ता नहीं बना सकते इसे व्यर्थ कैसे कर सकते हैं क्यों हम गलत रास्तों पे गलत आस्थाओं के साथ जाना चाहते हैं क्यों नहीं हम सत्यनिष्ठ होकर ईश्वर को अर्पित होकर हम क्यों नहीं जी सकते आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है सारा संसार कालीदय बन गया है और आप तुरंत मैं कहता हूं सुधरो तो आप कहते स्वामी जी दुनिया तो यही कर रही है ये जवाब देते है मुझे बोले अज्ञान से कुछ बहानों के लिए अपने को बचाने के लिए जब सांप नाग पकड़ लेता है मेढक को तो मुंह में रख लेता है फिर वो घंटों टर रहता है तो आपको लगता है कि म्यूजिक बजा रहा है जबकि सच क्या है सांप उसे लू ले जा रहा है तुम्हारा टराना भी वही है बैठे हुए फनों के बीच में और सोचते हो कि ईश्वर मिल जाएगी धीरे धीरे मेंढक उसके मुंह में सरकता रहता है और जब पूरा गुप्त हो जाता है तो टराना बंद हो जाता है कोई हाल हमारा है। और हम है कि इसके इसके फन के ऊपर नहीं आना चाहते हैं गोपाल लीला करके दिखा रहे हैं इसके फन पे आ तो जीवन एक भक्ति रस का मनोरम नृत्य है हर सांस अमृत लेकिन हम ये कैसे करना है उसको कैसे करें यहां कितना झूठ बोले वहां कितना कपट डालें किसका घर जाके क्या करें किसको विष दे डाले अपना काम बना ले नहीं, तुम भक्ति नहीं पा सकते ये तो फलों के बीच में बैठे हुए भोजन बने हुए जीव की कराई हो सकती है उसकी पीड़ा की पुकार हो सकती है भक्ति रस नहीं हो सकता भक्त को फनों के ऊपर आना ही होगा संसार भरे काली दह बना है बना रहे मैं फनों के ऊपर ही जीऊंगा यह हमारा संकल्प होगा नहीं तो सत्संग का पूजा का कोई अर्थ नहीं है कि खुद तो जहर पिएंगे दूसरों को भी थोड़ा थोड़ा जहर देते रहेंगे उनको भी उनकी राह में शिथिल करते रहेंगे ये बहुत बुरी बात है ये पाप में भी पाप और बढ़ाने की बात है तो न पीड़ा लेंगे ना पीड़ा देंगे हम फनों के ऊपर जियेंगे यह हमारा संकल्प होना चाहिए यह सच है कि आज पृथ्वी का मानव केवल काली देह का पात्र बन गया है लेकिन इसके अतिरिक्त बाकी सारे जानवर तो आज भी फनों के ऊपर ही जीते ही नीचे चले गए हमें इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो इससे ऊपर उठेगा वही तो तीसरे नेत्र में आएगा तो जिसे ये बस जाएंगे वो तीसरा नेत्र कहां से खुल पाएगा कहा राजन भगवान की ये लीला भक्ति रस की पूर्णता का प्रतीक है कि जो इससे ऊपर आए वही भगवान की भक्ति की कथाओं का रहस्य पाए ईश्वर तो हर ओर लीला कर रहे हैं अगर उनकी लीला को तुम पहचान सकते तुम्हारे पास आंख होती तो तुम देखते वो जो कोपल फूटी है भगवान की एक फिर मधुर लीला हुई है चारों ओर फैलते ये वन प्रदेश ये वनस्पतियां उसकी लीला से ही तो प्रकट होती है अगर तुम उससे ऊपर उठते तो तुम ग्रहों और नक्षत्रों की धड़कन को उनकी इस भक्ति के रस को उनके स्मरण को तुम स्वयं अनुभूत करते तुम देखते कि आज भी धरती कैसी उन पर मोहित किस तरह सूर्य की भामरे झूमती हुई लिए जाती है अनंत काल से तब तुम जानते भक्ति का रस क्या होता है विषय रस भक्ति रस नहीं होते विषया सत भक्त कभी नहीं होते बढ़ती एक बड़ा ही मनोरम क्षण है उसको पाने के लिए इस दस इंद्रियों रूपी दस फन वाले कालिया नाग को नाथना होता है भगवान ने जब कालिया नाग को नाथा उसके जल को भी पवित्र कर दिया और नाथ चला गया वहां से ये कथा में विस्तार से हमने कथाभाचकों से कथा सुनी लेकिन अपनी जिंदगी में कभी नहीं झांका कि तू काली दह का नाग है या क्या बन के रहा क्या बन के रहे हो तुम तो? आज दुर्भाग्य है कि हमारे सारे कथावाचक सारे स्वामी महंत हम सब कथा करते हैं और रहते हैं काली दह में इतने चेले बन जाएं इतने चंदे इकट्ठे हो जाएं इतने मठ बन जाएं मतलब कालियानाग ही खिलाए कालियानाग ही पिलाए हम उसी के बंदे रहे गोविंद तो खाली दिखावे में गाले बड़ा दुर्भाग्य है जीवन को समझ पाना आसान नहीं होता इसलिए नारायण की लीला से हमने वर्णाश्रम धर्म बनाए प्रभु ने बनाए हैं कि गुरुकुल फिर गृहस्थ पुनः वाना प्रस्त तदुपरांत संन्यास कि अब हम तो उसमें डूब के जिएंगे ही दूसरों को भी जीने की कला सिखाएंगे सन्यासी का धर्म नहीं कि वो चंदे मांगे चीले बनाए लेकिन आजकल यही अगर धर्म नहीं है तो धंधा तो है आज हम सब काली में जा बैठे हैं हमें खुद जी के दिखाना है मिट के दिखाना है उसकी राह में क्योंकि बड़े जो करते हैं छोटे उसका हमें है करते हैं तो हमें उसमें डूब के जी के दिखाना है गोबर जैसे रखोगे वैसे रहेंगे नारायण रहें। हम आप का रूप बन के जियेंगे आप ही में डूब के जियेंगे आप ही के रहेंगे और आप ही में अपनी आस्थाओं को पूर्ण करके हम जी के दिखाएंगे जिससे जो भ्रमित लोग हैं जो बोले हैं अज्ञानी हैं वो भी हमारा अनुसरण करें और आपने आस्थाओं को लाएं इसी के लिए ये संत थे ये ऋषि मनीषी ये ऋषि कोई गुरु कुल बनते थे आज वो भी चेले और चंदों की बात जो हैं लगता है कालिया का विष आज कृष्ण से ऊपर उठ गया है आज उसकी भक्ति में रस ही नहीं रहा है पर जब मैं नहीं जीऊंगा उसमें डूब के तो दूसरे जो मेरा अनुसरण कर रहे हैं वो काहे को मानेंगे उस बात को लेकिन जो उसमें डूब के नहीं जीते हैं वो कालिया नाग के बीच से ऊपर कभी नहीं उठ पाते हैं उसने कहा राजन आपको तो, तो तुरंत भक्ति को पाना है तत्ण दसों इंद्रियों को नाथ डालो जो उनके विष में रहेंगे वो कोटि जनम पीड़ाओं को भोगे वो एक ही चीज यहां से अर्जित करके ले जा रहे हैं मकान जाएगा नहीं दुकान जाएगी नहीं कोठी जाएगी नहीं दिखावा भक्ति भी नहीं जाएगी बस स्वभाव की महल आचरण की पीड़ा और कमाए हुए पापों के गठर तुम्हारे साथ जाएंगे कि हर जन्म हर यूनि करोड़ों जन्म तुम्हें इन्हीं पीड़ाओं को पीना होगा और जिसे तुम सुख समझ के कर रहे हो तुम कहीं बख्शे नहीं जाओगे और इसी क्षण था, धन के ऊपर आ जाओ कोटी जन्मों के पाप नष्ट है एक करोड़ जन्म के नष्ट हो जाएंगे कृष्ण की कथा सनातन धर्म स्वभाव परक धर्म है जिसके जिसने स्वभाव नहीं माजे जिसका आचरण और व्यवहार नहीं भुला जिसकी सोच नहीं बदली वो सनातन धर्म को नहीं जानता है वो अपने और अपने कुल को विष दे रहा है एक जमाना था जब गुलामी के अंतरालय के पृष्ठ में जा रहा हूं बहुत पहले कभी भी कोई व्यक्ति गलत काम करने से डरता था क्यों क्योंकि आप मानते थे ईश्वर कौन से आसमान ल बताओ तो घटघटवासी है जीव मात्र में व्याप्त है तो हमें किसी को पीड़ा नहीं देनी किसी जीव की हत्या नहीं करनी क्योंकि एक हत्या हो गई तो वो हत्या ही सर चढ़ जाएगी और इसको इसको संग का दोष यह लगेगा कि कभी ईश्वर नहीं मिलेगा भारी पाप हो जाएगा गोद में बच्चा है वो किसी को गाली भी नहीं देती थी कि नहीं मेरी गोद में बच्चा है क्योंकि मैं आज जिसके साथ दुराचार करूंगी लौट के इस बच्चे को भोगना पड़ेगा क्योंकि जिसने मुझसे जन्म लिया है जो मेरे दूध से रत्न से पल रहा है उसे मेरे पाप भी तो भोगने पड़ेंगे तो मैं पाप नहीं करूंगी मैं पाप नहीं करूंगी और आज कौन सा घर है जो सुख और शांत है जहां ये ठंडव नहीं हो रहे सास और बहू के देवरणी जेठानी के भाई और भाई के आप भूल रहे हैं कि आपके पापों को आपकी औलादे भोगेंगी और जितना उनको पीड़ा होगी वो आपको भी भोगनी पड़ेगी उनके भविष्य अंधेरे हो जाएंगे उनके मस्तिष्क नष्ट हो जाएंगे उनकी सोच भ्रमित हो जाएगी पाप चढ़ के आएगा फिर उतारे नहीं उतरेगा इसलिए कभी भी कोई गलती मत करो किसी जीव का अनादर मत करो सभी नारायण है जिसके पास यह भाव है वही घटघटवासी राम और कृष्ण को जानता है उसी के पास सनातन धर्म की पैठ है बाकी नहीं जानते रामी सनातन ग्रंथों का जाप करता है उनके तप करता है सिद्धियां पाता है लेकिन उसमें धर्म की पैठ नहीं है इसीलिए तो सबको सताना चाहता है सब पर अपना अधिकार जमाना चाहता है क्यों क्योंकि वो दस मुंह वाला दशानंद रावण है और यदि गरीब दश भी भूख बन के दस मुंह बन बैठे हैं तो मैं इस धर्म को जानता हुआ भी रावण के जैसा ही जानता हूं और मेरी गति भी अब रावण की जैसी ही होनी है जब गोविंद सब में सबको प्यार करें सबको ही अपना आराध्य बना लें क्योंकि तो उसमें हमें ही लाभ है जब सब में और कोई भाव नहीं रखेंगे गोपाल भाव रखेंगे तो आंख मुदते ही क्या दिखेंगे गोपाल दिखेंगे क्योंकि तो जब खुली आंख से जी आए हैं तो मुद्दी आंख तो वो तत्क्षण दिखेगा समाधि सहज हो जाएगी और जब सब में सब देखेंगे एक गोबिंद ही नहीं देखेंगे आंख मीठ करके बगुल की तरह बैठे रहो कोई समाधि नहीं होने वाली है और हम है इस मंत्र को लेना नहीं चाहते हैं हम है कि क्षति में जीना नहीं चाहते हैं क्यों हम अपने स्वभाव की मैल को उपलब्धि क्यों मानते हैं हम भूल गए हैं कि इसकी भारी दंड मिलने वाले हैं अभी भी और आगे तो और बढ़ते चले जाएंगे तो कहा राजन आज दसों इंद्रियों के अतृतियों को नकार कर एक कृष्ण को भाव बनाना होगा तो काली देनाथ करके ऊपर उठने का भाव आएगा कि नारायण भले पुरे हम तेरे और गोविंद आप ही आस्था है आप ही इच्छा है आप ही रस हैं आप ही राह हैं आप ही सुगंध है आप प्राणी मात्र में हैं तो प्राणी मात्र में आप हैं तो बस आप ही का भाव है हमारे कर्तव्यों में खोट ना आए हम अधर्मी होकर ना जिए हम किसी को पीड़ा ना दें और हम झूठ तो कभी ना बोले क्योंकि हर बोला गया झूठ आत्मा को दी गई एक गंदी अद्धी गाली है कपटी का राम नहीं होता और झूठे का श्याम नहीं होता याद रखो कि हम आज जरूर अपने आप को जोड़ा लेंगे भूखा रखोगे भूखे रहेंगे लेकिन हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करेंगे और आपके मनोहारी रूप में ही बसे रहेंगे आप सेहट के कोई स्वभाव नहीं होगा यदि भक्ति रस पाना है यदि कालिया नाथ को नाथना है उसके फन के ऊपर आना है तो राजा आज आपको इस दस इंद्रियन रूपी दस फल वाले कालियानाथ क्योंकि इसका स्थल करने वाले सत्संगी हो ही नहीं सकते क्योंकि इनका संग कुसंग है वो कुसंगी हो सकते हैं सत्संगी कैसे होंगे बहुत भारी होता है संग दोष खाली किसी के साथ दोस्ती करके नहीं होता है जो तुम भोजन कर रहे हो उसका भी संग दोष अथवा सत्संग तुम्हें मिल सकता है जो जीवों की हत्या करके अभक्ष को गहरा कर रहे हैं तो वो जीव हत्या के संग दोष का संग कर रहे हैं ये कहना कि दुनिया नॉनवेज खाती है तो मैं भी खा लू तुम भूल गए हो कि यह संग दोष तुम्हारा अंतरतम तक उतरता चला जाएगा जो नशा पत्ती का संग दोष कर रहे हैं वो तामस का संग दोष लग रहा है उन्हें उनका वो सतसंग कैसे कर पाएंगे यदि सतसंग का सु... तुम कहोगे ठीक है हमें प्रायश्चित नहीं लगेगा कसाई भी मार लेते हैं फलाना कर लेते हैं वो लोग खरीदेंगे क्यों खाएंगे क्यों ना संग दोस्त जरूर लगेगा और इतना भारी लगेगा कि वो तुम्हारी मनोवृत्तियों को भक्ति के योग्य रक्ष देने ही नहीं देगा तुम चाह कर भी इस राह नहीं जा पाओगे तुम्हारे सर पाप्य प्रायश्चित चढ़ते चले जाएंगे ये संग दोष है झूठ का संग भी संग दोष है कपट का संग भी संग दोष है आसक्ति का संग भी तो संग दोष है खाली यह नहीं कि ये मेरा दोस्त अच्छा है कि बुरा है अरे ये सारे भी तो संगी साथ हैं, ये भी तो संग दोष देते हैं इसलिए कहा के राजन जिसने इन दसों का निग्रह किया है जो इनके फंड पर आया है वही संगदोष से बच पाया है इसे खाली यह मत समझो कि शराबी का साथ कर रहा है तो संग दोष लगेगा नहीं झूठ का साथ कर रहा है झूठ तो भी तो दोस्त है उसका संग दोष उसका भी लगेगा दूसरे को तो तुम कुछ ना बिगाड़ पाओगे अपना सर्वनाश तो जरूर कर लोगे इन दोषों के कारण यदि तुम्हें भक्ति को पाना है और सात दिन की जिंदगी है किसकी महाराज परीक्षा की और सात दिनों में ही हम सबको क्योंकि आठवां दिन ही नहीं होता अरे भाई सोम को जाएंगे मंगल को जाएंगे बुध को जाएंगे गुरु को जाएंगे शुक्र को जाएंगे शनि को जाएंगे रविवार को जाएंगे आठवां दिन कहां है हम सब परीक्षित हैं अंधे मत बनो अपने अपने को पड़ डालो कि हम सब राजा परीक्षित की तरह परीक्षा में बैठे हैं और सत्संग ही सुखदेव बनके हमारा उद्धार कर सकते तो ये खाली भजन गाने थाली पीटने वाला नहीं अपने स्वभाव को मांझना और धोना होगा नहीं तो सारे पुण्य पाप में चले जाएंगे हरिओ नारायण कि हम कभी भी गलत आचरण ना करें और कभी किसी से न डरे तुम्हें डर क्यों लगता है तुम्हें कल का भय क्यों है तुम क्यों डर रहे हो या डर रही हो कि भगवान कल का क्या होगा घर गृहस्थी कैसे चलेगी ये काम तो रुक रहा है वो काम क्यों डर लगता है तुमको क्योंकि तुम्हारा भगवान मर गया तुम्हारी आस्था नहीं है वरना यह समय उसमें चिंतित होने का नहीं उसके मनोहारी रूप में बसने का है वो अभी आकर के सब संभाल देगा लेकिन जब तक झूठ और कपट का साथ है गोविंद वहां झांकने भी तो नहीं आ सकते और तुमने झूठ को कपट को चतुराई को चंटाई को इससे कहा है कि तू तो मेरे घर व्यस्ती चला तो नारायण ने कहा फिर मैं और कहीं जाता हूं तो फिवाए भूख के और भय के तुम्हें और मिलेगा क्या और जब तक मन नहीं धुलेगा जब तक स्वभाव नहीं धुलेगा तुम्हारा कोई रुका हुआ काम सही नहीं होगा खुद अवरोध बने हो और दूसरों को दोष देते हैं तुम मन को धो आंगन धो डाल नारायण अभी पधार जाएंगे लेकिन हम अपने झूठ और कपट को ईश्वर से बहुत ऊपर मानते हैं इसलिए तो छोड़ नहीं पाते तो सच्चे भक्त वो हैं जो उसमें पूर्ण आस्था लाते हैं और जो पूर्ण आस्था लाते हैं वह अगले क्षण की भी चिंता नहीं करते कि भाई तू बुद्धि और विवेक से चल जो तेरे सत्कर्म है जो ड्यूटी है वो किए जा प्रयास कर योद्धा की तरह जीवन के महाभारत को जूझ लड़ लेकिन पांडव पक्ष का होके कौरव मत बन जाना और हम है कि सोचते हैं कौरव बन के जल्दी जीत जाएंगे न कौरव जीते थे न तुम जीत पाओगे कि नहीं ये जन्म तो वैसे भी जाना है ये तो अपूर्ण अवस्था है तो झूठ और कपड़ में ये सारी परीक्षा क्यों गंवानी है हम अपमान सहनेंगे लेकिन हम अब झूठ नहीं बोलेंगे हम अपने थोड़े लोग के लिए भी असत्य और अज्ञान का आचरण नहीं करेंगे हम किसी को पीड़ा नहीं देंगे हम सबका अमृत बन के जियेंगे और हम एक क्षण भी नहीं भूलेंगे कि यह अपूर्ण अवस्था में कोई पूर्ण नहीं हो सकता है न तेरा आज न कल न परसों क्योंकि तो जब जीवन ही अपूर्ण है मृत्यु जरूर बदलेगी जब मैं जी ही एक अधूरी जिंदगी रहा हूं तो मैं पूर्णताओं की कल्पना क्यों करूं हर क्षण वो दे रहा है उसमें डूबा डूबा चलूं ये तो लंबी यात्रा है जन्म दर जन्म चलती है तो मैं एक पड़ाव के लिए सारी यात्रा को महिला क्यों करूं इसीलिए सनातन धर्म स्वभाव प्रधान धर्म है और यह सारी लीलाएं मेरे स्वभाव को धोने के लिए और आज की रिचावी लीलम क्या कह रहे वेद महासरु धृतव्रतौ द्वाद प्रजावत वेद या, या की पूर्वकिरीचा में हमने कहा वेदा यो वेदातरिक्षे पतता वेदनावाह समुद्रिया वेदा ब्रह्मज्ञान में ब्रह्म ज्ञान के द्वारा यो मैंने जिसने जिस प्रकार जो वीणाम नी वीणा पाणी नारद पदम अंतरिक्ष पैर अंतरिक्ष में पतताम रखता है अर्थात अंतरिक्ष में खड़ा होता है वेतना समुद्रिया वो ब्रह्म ज्ञान ही नाम है भाव सागर पार कराने का इस अपूर्ण अवस्था को पूर्ण अवस्था तक ले जानेगा और हम हैं कि ब्रह्म ज्ञान को आत्म ज्ञान को आत्मा को रानी बनाना चाहते झूठ कपट और छल के सारे ही तथाकथित घर ग्रहस्थी करना चाहते हैं हम अभावग्रस्त क्यों ना होंगे हम अगले दिन के लिए भयभीत क्यों ना होंगे हमें हर और डर क्यों नहीं सताएगा निर्घय कौन होगा जो गोविंद में बच जाएगा नारायण आप आपकी मौत चले बाकी जो है निप जाएगी और जब नारायण आप गटगढ़ वासी हो तो मैं हम दम भी लेकर क्यों जिए हम किसी के बड़े क्यों बने जीव मात्र की चरण रज को माथे से लगाएंगे हमें बड़ा बनना ही नहीं है हम तो दासानुदास होंगे क्योंकि विनम्रता में पिता का प्यार मिलता है ऐठने में दुलार नहीं दुत्कार मिलती है तो क्यों ऐंठेंगे हाय मैं गुरु मानी बन जाऊं मोहल्लाधन मेरा चेला हो जाए ये नाटक नहीं करेंगे क्योंकि जब जितना बच्चा विनम्र होता है जितना झुकता है माँ उसको उतना नहीं उठा के सीने से लगाती है तो देवत्व की दया भी विनम्रता में मिलती है वो जो दंग के ऐठे ऐठे लोग हैं वो मरे हुए मुर्दे के जैसे हैं जो झुक नहीं सकता है मर झुक गया है ऐठ झुक गया है अब जिंदगी का लोच उसमें बाकी नहीं है और हम हमेशा एठन की तरफ जाते हैं मेरा सम्मान हो मेरा नाम हो मेरा यश हो दूसरे का होगा तो हम जल जाएंगे नहीं मौत हम जरूर पाएंगे गोविंद नहीं पाएंगे क्योंकि गोविंद तो बड़े कोमल है एक बड़ा मनोरम एक बड़ा लचकीला भाव है वो तो त्रिभंगी है वो तो नटराज है नटेश्वर है उन्हें तो जीवन की लहरों की धड़कन है सांसों का संगीत है वे उन्हें मुर्गे की एठ मितमान की एठ कभी नहीं पाएगी विनम्रता उनमें बस जाएगी हम बस सकेंगे उनमें हम हैं कि अपनी एंठ अपनी चौधरा छोड़ना नहीं चाहते हैं और जिसने ये नहीं छोड़ी उसने ईश्वर कभी नहीं पाए तो जब गुरु जी को नहीं मिले चेहरे ही कहां से पालें क्योंकि दम के रास्ते पर भगवान नहीं मिला करते दम की राह पर परमेश्वर नहीं मिलते जहां विनम्रता है जहां सबसे मिलजुल कर जीने का भाव है जहां सबके सुख का कारण बनने की अप्रतिम इच्छा है वहां गोविंद है तो कहा वेदा योगी ब्रह्म ज्ञान को जिसने वीणा बनाया धड़कन बनाया जीवन के हाँ, ये तो होते हैं ना वेद वेणा यो वीणा ब्रह्म ज्ञान को वीणा जिसने जीवन की धड़कन बनाया अथवा धड़कनों को जीने वाले जीव ने उसी जीव ने पदम अंतरिक्ष में अपने पैर अंतरिक्ष में पतताम रख पाया अर्थात अंतरिक्ष में जाकर स्थापित हो पाया वेद ना समुद्रिया जिसने ब्रह्म ज्ञान को ही जीवन की नौका बनाया स्वभाव बनाया रह बनाया वही इस भव सागर को पार कर उस अनंत परमेश्वर में वास कर पाया यहां श्लोकों और तथा कथित ज्ञान की ऐठन नहीं जाती यहां भाव की गहराई जाती है यहां भाव की लोच जाती है यहां भाव का रस माधुर्य जाता है यहां भाव का समर्पण अर्पण जाता है जो उसमें डूबरी नहीं वे कुछ पाए नहीं तो नहीं आज कह रहे आगे कि वे गुम आसो ब्रह्म ज्ञान को तो जो ऐसे व्रत हो धित माने धारण करना व्रत माने संकल्पित होना है ना आप लोग भी व्रत करते हो ना कहना आज मेरा व्रत है कहना क्या कहना फास्ट है व्रत हो गया है क्या आगे खाना नहीं खाएंगे ये कौन से व्रत हुए रोजे रखने क्या व्रत का अर्थ होता है संकल्प खाली नाटक करते हो और संकल्प होता है उसमें डूब के जीने के भाव को और मजबूत करना आज व्रत करना ना कि भूख हड़ताल करके बैठ जाना खाना स्वल्प लेते हैं कम दिया जाता है कि अलस्य ना हो प्रमाद ना हो तो आज जम करके चिंतन करेंगे ढीले नहीं पड़ेंगे लेकिन आपने नहीं आज फास्ट है और दुनिया भर का कूड़ कपट कर रहे धंधा नौकरी कर रहे नहीं कर रहे तो आत्म चिंता नहीं, नहीं कर रहे तो तुमने कौन सा उपवास किया कौन सा व्रत किया तुमने सिर्फ धोखे और वो भी प्रभु के साथ दुनिया के साथ करते करते आदत ऐसी बिगड़ी कि अब ईश्वर के साथ भी धोखाधड़ी तो कहा अपने अपने अज्ञान धो डालो अगर भगवान तुम्हारा अंतर आत्मा तुम्हें जागृति दे रहा है तो ऐठो मत भूल जाओ कहा वे गम आसो धत व्रदो क्या हो ब्रह्म ज्ञान में ऐसे डूबो ऐसे मिलो उसे धारण करो उसे संकल्प बना लो द्वादश प्रजा बता जो पहले के द्वादश आदित्य हैं जो सूर्य हैं उन्होंने भी ऐसे ही धारण किया था ऊपर कहा जैसे नारद ने किया था हाँ वीणा से वीणा पानी नारद की बात आई थी तो हमने भागवत की कथा में जब विस्तार से आप पढ़ेंगे तो वहाँ कथा बड़े विस्तार से मिलेगी कि पूर्व जन्म में नारद एक गरीब ब्राह्मणी के बेटे थे पिता नहीं थे उनके और वो बहुत गरीब थे वो गुरुकुल में ऋषि कुल में, में जाकर के साधु संतों की सेवाओं का चौका बर्तन करते थे नारद वहीं बैठ करके उनसे सत्संग करते थे और एक समय सर्ग ने दंश लिए के कारण उनकी माता का भी देहान छोटा सा बालक नारद अनाथ हो गया और वह उन्हीं ऋषि कुलों पर दुखी रहता तप और साधना करने लगा और वहीं से ब्रह्म ज्ञान लेकर वो अटल समाधियों को चला गया तो ब्रह्मा ने प्रकट होकर कहा कि बालक मांगो क्या मांगते हो कहा मैं वो अवस्था चाहता हूं पिता कि जहां मैं नृत्य आपका हो सकू तो ब्रह्मा जी ने कहा उसके लिए तुम्हें यह दे होगी भागवत बताया बालक तो उसके लिए राजी हो गया और उसने इस अपूर्ण अवस्था को जो मनुष्य की होनी है इसका परिध्याग करते हुए में में अंतरिक्ष में अवस्था पाई और नारद देव के को सम्मानित करता अनंत की राह चला गया नित्य पुरुष हो गया तो पहली विचार में हमें नारद की यह कथा करी है वेदा योगी नाम परम अंतरिक्षहीन पथताम वेदनावा समुद्रिया ये पूरी कथा इसके पेश में उदाहरण कथाएं हैं जो भागवत आदि ग्रंथों में आई हैं ये वेद की ही को पढ़ाने के लिए ही इन्हें कथाओं का रूप दिया गया था ज्ञान को सरल सरस करके छात्रों तक लाना कि छात्र को स्कूल की किताबें सांख बिच्छू के जैसी न लगे उसका मन लगे पढ़ने में तो ज्ञान को इतना सरज करो कि बालक स्वयं विद्या की ओर भागे ये नहीं कि स्वामी जी पढ़ता नहीं है अरे क्या पढ़े वो उसमें है ही क्या कहे के लिए पढ़ा रहे औलाद अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी गूझ के काबिल हो जाए पापी हो अनाचारी हो दुराचारी हो इसी के लिए तो पढ़ा रहे हो और के लिए पढ़ा रहे हो तो शिक्षा में जो आधुनिक शिक्षा है उसमें वो छात्र कहां है कलम भेद से जब बच्चों को पढ़ाते थे तो वे रोम रोज जब अपने को पढ़ते थे नई उत्सुकता नई जिज्ञासा कुछ और नया जानने पाने की चाहत और कथाओं के रस एक ही बार में एक ही लीला में बच्चा उसे आत्मसात कर लेता था आज झूठ आत्मसात कर लेता है कपट कर लेता है गाली गलौज कर लेता है मारपीट कर लेता है उसके अलावा तुम्हारी शिक्षा है क्या और ये इन लीलाओं को कथाओं के द्वारा पढ़ाते थे और यही वे कहा वेदम आंसू कहा इसलिए ब्रह्म ज्ञान को धारण करके संकल्पित होकर द्वादश आदित्य भी अनंत अवस्था पाए मनुष्य योजनी से गगन के सूर्य कहलाए वेदा या उपजाए थे ब्रह्म ज्ञान है जो तुम्हें भी उपमाने व्याप्त करेगा जाए थे जन्म देगा अरे चलो आज इस राह को लेके तो देखो छोड़ो ये झूठ कपट के रास्ते छोड़ो ये बेईमानी की बातें छोड़ो ये दिखावे के प्रपंच छोड़ो ये मेरा तेरा आओ आज भक्तिरसम समाये सीए राम में चली जाएंगे तुमने सब जग को तो जाना नहीं जाना तो बस ये आराम नहीं जाने समझा इस बात को और जिसके पास ये विनम्रता नहीं है जिसके पास छल बल है वो तथा कथित तांत्रिक फांतिक वले हो जाए भक्त नहीं हो सकता ये बड़ी दुर्लभ अवस्था है इसे कोई नहीं पा सकता जो डूबेगा सिर्फ वही पाएगा जो अपने को भौतिकताओं में मिटाएगा वह भक्ति में जन्म पाएगा यह सरल नहीं है कि नोट भी कमाता रहूं, दुनिया भी ठगता रहूं, ये भी करता रहूं, और भक्ति रस भी बना रहे भगवान कहते हैं ये की एक मनोवैज्ञानिक धोखाधड़ी तेरी अपने प्रति हो सकती है भक्ति को पाने के लिए भक्ति में न्यौशावर होना होगा राधा की कथा का ध्यान करो कि जो संपूर्णता थे सर्वस्वता थे आज दिखे वो कन्हैया खरीद ले जाए और तुमने कहा ये भाव तो अलग रखने हैं ये तो अलग है ये सब भक्ति से अलग है तो तुम कभी भक्ति नहीं पाओगे क्या कटा सर कभी जी सकता है क्या कटा धड़ कभी जिंदा रह सकता है सिर्फ ही धड़ रह पाएगा तो वो भक्ति जो कभी भौतिकता में थी तेरा सर कटा हुआ पड़ा है और कभी तेरा धड़ भौतिकता में पड़ा है और सर भक्ति में है अरे तुम्हें मौत तो दे जाएगा भक्ति का रस नहीं देगा हमें इस सत्य को मनसा वाचा कर रोम रोम में धारण करना होगा कि कुसंग गंदी सोच के हैं कुसंग झूठ के हैं कुसंग और ये कुसंग किसी भी कुसंग से बड़े कुसंग हैं जो मेरे भीतर रहते हैं और मुझे मेरे भीतर से तो डालते हैं ये वो विष है जो कालिया नाग के फनोस का निकला हलाहल विष है हम ये नहीं करेंगे हम ये कदापि नहीं करेंगे झूठ नहीं बोलेंगे किसी से लोभ का संबंध नहीं हम नारायण भाव में ही जिएंगे, हम उनकी मनोरम रस में ही रहेंगे अब हम अपने हाथ को कभी मेला नहीं होने देंगे जो दिन बीते बीत दीद गए आज उसके सम्मुख हैं सारे पिछले पाप भस्म कर देगा यदि इस क्षण को हमने जीवन में आज स्थिर कर दिया तो है साहस पूछो अपने से मृत्यु काफी है। इससे कोई गलत आचरण नहीं करवाएगा ना मन में ना सोच में ना भीतर न वाह बोलो है दम और कोई दंग हमें छू नहीं पाएगा हम अतिशय विनम्रता के साथ मन सा करना चाहिए सभी नारायण का भाव रखेंगे क्यों क्योंकि यह भक्ति की पहली जरूरत है एक अनिवार्यता है जिसके बिना भक्ति भूल ही नहीं सकती ये पा ही नहीं सकते हम क्यों क्योंकि जब सदवी नारायण भाव रहेगा तो सदा नारायण भाव रहेगा और एक भी धड़कन बीच में चूक गई तो हार्ट फेल हो जाता है तो इसलिए सब भी नारायण भाव रखेंगे जिससे मेरी भक्ति की धड़कनें चलती रहे नहीं तो कभी पोतना मारेगी तो कभी कृणाव्रत हो जाएगा कभी अघासुर कभी बकासुर ये मेरे भक्ति रस को मारते रहेंगे और भगवान ने लीला करके कहा पहले इन को मारो तो भक्ति का रस येगा तरी कृष्ण भक्ति तेरे मन में पलेगी पहले मार रसो और फिर आ भक्ति रस में ये बड़ी व्यवहारिक कथा है ये खाला पूरा भजन पीटना बर्तन तोड़ना ऐसा भाव नहीं है ये दिखावा भक्ति कितने पाप के उस गठे में उतार देती है जहां से निकलना संभव नहीं होता क्योंकि एक बंद और ले लेती है मैं तो भक्त सर्वनाश यही हो गया मृत्यू हो जाओ मन को रीता कर दो जिससे भक्ति रस भर पाए हम भरे घड़े में पानी नहीं भरा करता खाली करो मन के घड़े थोड़ा तो लो अपने आप को क्योंकि समय अति दुर्लभ है और परीक्षित के कुल सात ही दिन है इन्हीं दिनों में काल सर्पने ले जाना है हम सबको तो क्या आठवां दिन नहीं होता है याद रखो इस बात को रोज देखते हो चिता एक जलती हुई तो फिर भी तुम्हें याद नहीं रहता कि यह अपूर्ण अवस्था है यह अपूर्ण यही है इसमें पूर्णता नहीं मिलती इसमें पूर्णता के उपक्रम होते हैं पूर्ण अवस्था ये जो वेद कह रहा है वही पाओगे वेदा योगी परम अंतरिक्षेण पतताम जिसने ब्रह्म ज्ञान को ही वीणा बनाई अपना जीवन का सुर बनाया जो इसी को भजता और गाया उसी के पांव अंतरिक्ष में पतताम आकर पड़े इसमें कौन सा शब्द है जिसका अर्थ तुम डिक्शनरी में नहीं देख सकते सारी ऋचाएं तुम्हारे जीवन की धड़कने हैं तुम्हारे भक्ति रस का अमृत बिंदु है कहा वेदा योगी जिसने इस ब्रह्म ज्ञान को इस भक्ति रस की कथाओं को अपने जीवन की बीना बना लिया जो इसी के रस में जो इसी में डूबा रहा पदम अंतरिक्षेण पथताम उसी के पांव अंतरिक्ष में आकर पड़े वही अंतरिक्ष में आकर स्थापित हुआ वेद ना वाह वेद ना बना उसकी ब्रह्म ज्ञान ना बने उसकी समुद्रिया और वो समुद्र से पार कर गया वो डूबा नहीं वह अकाल भितीय को नहीं गया वो अंतरिक्ष में अनंत को प्राप्त फिर कह रहे हैं आज की वेदम आसो, वेदम आसो, वेदं आसो धृत के विचार में वेदमात हो अपने पे ब्रह्म ज्ञान में इस भक्ति की अमृत धारा में धृत व्रत हो संकल्पित और व्रती हो जा द्वादश प्रजावता जैसे द्वादश आदित्यों ने इस ब्रह्म ज्ञान को धारण किया और वो अनंतशाई वे वेदा यह उप जाए इस ब्रह्म के ज्ञान के द्वारा उस अनंत उत्पत्ति को में हो और उस अनंत उत्पत्ति को जा परम अंतरिक्ष पड़े तेरे भी अंतरिक्ष में तो क्यों रह जाए पीछे तुम क्यों सोचते हो कि ये जो आज है ये कल भी रहेगा अरे नहीं भाई जाना सबको है तो जब जाना है इस वृक्ष में बदलना है तो काहे के दम लिए बैठा है आ आज से ही जहां जाना है उसकी सुधि बचा लें हाउ आज उसके मनोहरि रूप में बच जाए हां और इसके साथ ही हम आपको एक सूचना भी देना चाहेंगे कि होली है 28 तारीख को तो होली मिलन हमने रखा है अगले रविवार को 31 तारीख को संडे के प्रवचन के बाद हमारा होली मिलन का कार्यक्रम है और उसमें हमारे जो भक्त मित्र हैं हमारे केशव जी तो आप लोगों को शरबत पिलाएंगे और हमारे सत्यनारायण भगवान जो हैं हाँ जोहार बार भंडारा खिलाते हैं ये प्रोग्राम उनकी तरफ से भी है वो अपनी तरफ से कर रहे हैं वे एक प्रकार के आश्रम का अपने पास से करते हैं और उनका सहयोग हमारे पास इतना सुंदर है कि नहीं हमसे कभी कोई इच्छा नहीं करते हैं जो भी भंडारे का सामान होता है वो भी भक्त लोगों की जो भी बूढ़े इकट्ठी होती है उससे आता है तो वो बीन बीन खिलाते हैं कि ये प्रसाद है कोई घटिया चीज नहीं आने देते कभी कभी कुछ बड़े लोग आ जाते हैं तो गड़बड़ हो जाते हैं लेकिन जब नारायण करते हैं तो अतिशय सुंदर होता है तो ये कार्यक्रम उन्होंने अपनी तरफ से रखा है और उनका उन्होंने कहा है कि मैं सबसे कहूं कि सब लोग पधारेंगे सत्संग के बाद प्रवचन के उपरांत हम सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और क्योंकि होली की बात है तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं कथा अगले रविवार करेंगे हा? होली क्या है ये भी भागवत की कथा है और सुखदेव जी ने हा? सुनाई है आ? कथा क्या है महाराज परीक्षित ने सुनिए कि महाराज हिरण्य कश्यू असुर राज है माने होता है सुनेरा और कश्यपू कहते हैं बिस्तर को असल आप लोग तो हिरण्य कश्यप कह देते हैं कोई कश्यप कह देता है असली नाम है हिरण्य कशिपू छोटे हुई की मात्रा है हाँ, शामी छोटे हुई की मात्रा हिरण्य कश्यपु नाम है उनका तो। कशिपू माने बिस्तर जिस पे सोते हो तो हिरण्य कश्यपु हिरण्य माने सुनहरा विषय वासनाओं के तृप्तियों और इच्छाओं के सुनहरे बिस्तरों के सोने वाला मन जो है उसका नाम क्या है हिरण्य कश्य सूत्र दे रहे और प्रमाने अमर और हलाद माने मस्ती आह्लाद शब्द है ना आह्लादित हो गया हलाद से बना है तो हलाद आत्मा की अमर अवस्थी में हा अमर मस्ती में खोया भक्ति रस का भाव ये प्रहलाद है कथा है मेरे कहने कि हम प्रहलाद बनके के जिए या हिरण्य कशपू बन केवल के आसक्तियों में हर प्रहलाद को अपनी भक्ति को मारते रहे स्वयं हत्या बन जाएं अपने भावों के कि भक्ति के भाव की हत्या मेरे जीवन में मैं ईमानदारी से पूछूं किसने करी किसने की मेरी भावों की हत्या मैंने अरे मैं मां कैसी मैं यशोदा कैसी जो कन्हैया को बिश मेरे भाव क्यों बदले मैंने जन्मा और वो बदल गए तो हर बार भक्ति से जब तुम बाहर निकले तुमने झूठ बोला तुमने कपट किया तुम असत्य की राह पर गए तुमने भक्ति रूपी उस पुत्र की हत्या की पूरा भले बीमार पाए लेकिन मेरी मनोवृत्तियां इस मनोरम भाव को जन्मते ही मारती रही तभी तो इतनी जिंदगी व्यर्थ गई। और आश्चर्य है कि मैं लज्जित नहीं हूं आश्चर्य है कि मैं लज्जित नहीं हूं फिर हिर्णय कश्मीर बनकर प्रहलाद को मारना चाहते का भाव है मेरा होली का त्यौहार एक बहुत दिव्य त्यौहार है कि मैं प्रहलाद बनके जीऊंगा हिरणिक होली का बहन है उसकी एक जमाना था एक युग था इस त्यौहार को राष्ट्रीय पर्व के रूप में सभी रजानों में मनाया जा जाता था उससे पहले तुम्हें घर घर की परंपरा थी त्योहार क्या है कौन सा बताओ अंग्रेजी की बता दो कोई बात नहीं भागवण है हा? है इस महीने के बाद से ही मूर और तेज हवाएं चलने लगेंगी क्या तुमने देखा नहीं जलती हुई झोपड़ियां गांव के फुटते हुए गांव के गांव यह होली का दान है हमने इसमें आपकी एक सामाजिक एक भौगोलिक व्यवस्था भी खोजी थी कि यही समय आए जब झड़ी हुई पत्तियां सूखे पेड़ और ठहरियां आपने कभी देखी नहीं जंगल की आग जब लगती है महीनों चलती है और लाखों करोड़ों जीवों की हत्या वनस्पतियों के साथ होती है तो इसको एक हमने एक इस अंतर् ब्रह्मांडीय पर्व के रूप मनाते रहे इस त्यौहार को कि चलो पूरा पखवारा बनाएंगे हर जगह से सूखी टेनिया सूखी लकड़ी घर बाहर सब से बटोरेंगे और उनको धूमी करेंगे जला देंगे आग ध्यान से सुनो मेरी बात आग जीवन है